श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे 19 अक्टूबर अठारह सौ ब्राह्म समाज में व्याख्यान ईश्वर ही गुरु है विजय आप कृपा कीजिए तभी मैं वेदी पर से कुछ कह सकूँगा श्री राम कृष्ण अभिमान के जाने से ही हुआ मैं लेक्चर दे रहा हूँ तुम सुनो इस अभिमान के न रहने से ही हुआ अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से जो निरहंकार है ज्ञान उसे ही होता है नीचे जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है ऊंची जमीन से बह जाता है जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं होता और ना मुक्ति ही होती है इस संसार में बार बार आना पड़ता है बछड़ा हम्बा हम्बा हम हम करता है इसलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है कसाई काटते हैं चमड़े से जूते बनाते हैं और जंगी ढोल मढ़े जाते हैं वह ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है तकलीफ़ की हद हो जाती है अंत में आतों से ताँत बनाई जाती है उस तांत से जब धुनिए का धुनहा बनता है और उसके हाथ में धुनकते समय जब तांत तो तू, तू करती है तब कहीं निस्तार होता है तब वह हम्बा हम्बा हम हम नहीं बोलती तो तू, तू करती है अर्थात हे ईश्वर तुम करता हो मैं अकरता तुम यंत्री हो मैं यंत्र तुम ही सब कुछ हो गुरु बाबा और मालिक इन तीन बातों से मेरे देह में काटे चुपते हैं मैं उनका बच्चा हूँ सदा ही बालक हूँ मैं क्यों बाबा होने लगा ईश्वर ही मालिक है वे यंत्री हैं मैं यंत्र हूँ और कोई मुझे गुरु कहता है तो मैं कहता हूँ चल साला, गुरु क्या है रे एक सच्चिदानंद को छोड़ और गुरु कोई नहीं है उनके बिना कोई उपाय नहीं है एकमात्र वे ही भोपाल ले जाने वाले हैं विजय से आचार्य गिरी बहुत मुश्किल बात है उससे अपनी हानि होती है दस आदमियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह पैर के ऊपर पैर रखकर कहता है मैं बोलता हूँ तुम सुनो ऐसा भाव बड़ा बुरा है उसके लिए बस वही हज है वही जरा सामान अधिक से अधिक लोग कहेंगे आहा विजय बाबू बहुत अच्छा बोले वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं मैं कह रहा हूं ऐसा विचार न लाना मैं माँ से कहता हूं माँ तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूं जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूं विजय विनयपूर्वक आप कहें तो मैं वेदी पर बैठ सकता हूँ श्री रामकृष्ण हंसते हुए मैं क्या कहूँ तुम तुम्हें ईश्वर से प्रार्थना करो जैसे चंदा मामा सभी के मामा है वैसे वे भी सभी के हैं अगर आंतरिकता होगी तो भय की बात नहीं है विजय के फिर विनय करने पर श्री कृष्ण ने कहा जाओ जैसे पद्धति है वैसा ही करो उन पर आंतरिक भक्ति के रहने ही से काम हो जाएगा वेदी पर बैठकर विजय ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना करने लगे प्रार्थना के समय विजय मामा कहकर पुकार रहे हैं सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गए उपासना के पश्चात भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है दरियां, गलीचे सब उठा लिए गए वहां पतले पड़ने लगी प्रबंध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण श्री कृष्ण का भी आसन लगाया गया वे भी बैठे और वेणीपाल की परोसी हुई पुड़िया कचौड़िया पापड़ और अनेक प्रकार की मिठाइया दही खीर आदि ईश्वर को भोग लगाकर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे